सब लोग आगे। आखे बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मगन मोहन देवजू की जय श्री नौर हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय radha ram hari gobind jay jay gobind jay jay gopal jay jay gobind jay राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गुलंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ व्यास यमलगल्तम बागमय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जर्धा नमा तत्दय प्रेरणया प्रवर्तिहंबराकोपी तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम श्री श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथन्व तम, तम सजीव सैतधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री राधाकृष्ण पह गणलता श्री, श्री विशाखाता आजितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्कता वंदे कृष्णपरविंदयुगल यस्म कुी दृषा वक्षोज प्रणीक्रते विल स्निग्धोंगस्व काश्मीरम कलशोणिमोपरीतने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरी निव्याजमाते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वतीं व्या तयम तीर वाशाकुभ्य कृपांदुभ्यनाम पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे रघुनाथ भट्टयुग्सुमते रघुनाथदासजीव मे कृतमतेर्दयाद्र तुसी कान य यत्र, पद्मना च पुराण तो की जय श्री पठनमिंद राधास श्याम सुंदर निज स्वरूप में अपने अंतरंग स्वरूप में श्री निज आल्लादीन शक्ति शिवप्रिया उनके आसक्त होकर के विराजमान होते हैं जो आसक्त है उसको कहा जाता है आश्रय और जिसमें आसक्त हुआ जाता है उसको कहते हैं आसज्य या विषय सो सर्वत्र उपनिषदों में श्याम सुंदर विषय होकर के निरूपण किए गए परंतु तो अंतरंग श्रीमद वृंदावन की कुंज में श्री श्याम सुंदर स्वयं आसक्त बन जाते हैं और राधा आसक्त जी बन जाती है इसलिए श्री राधिका आश्रय न होकर के अंतरंग लीला में श्री राधिका स्वयं रस बन जाती है अतः राधा सुधानिधि इनको और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक शब्द बीच में और जोड़ दिया गया वो है राधा रस सुधानिधि रस का मतलब है आस्वादनीय विषय श्री कृष्ण सकते हैं और श्री शांत राधा रानी वे आसज हो करके जिनमें आसक्ति की जाए ऐसी विषय बनकर के विराजमान और उनकी आराधना श्री श्याम कर रहे हैं ऐसी जो मधुरतम स्थिति है जहां पर श्री श्याम अपनी संपूर्ण विभूतियों को भुला करके श्री प्रिया जी के श्री चरणार की स्वयं सेवा करना चाहें और अपने ऐश्वर्य को विस्मित किए हुए हैं वो जो श्याम की स्थिति है परतत्व की ऐसी जो स्थिति है रसमई वो स्थिति निस्संदेह सर्वोर्ध होगी हो और इसी सर्वोर्ध स्थिति का श्री क्रोधान सर पाठ यहां निरूपण कर रहे हैं श्री छब्बीसवा सत्ताईसवा श्लोक है एक श्लोक प्राम का मंगला चरण का जोड़ करके सत्ताईसवा वैसे छब्बीसवा है चिंतामि प्रणमतागरी चूड़ाण कु कुलि बृषवान्न साम काम वर शांति मणिर्नुकुंज भूषा मणिर्पुट सन्मणिना सं शिराधि मणिमणि कही सिंधु सिंधु कहीं मणि मणि कहीं निधि निधि ग्रंथकार की विशेषता है प्रकाश पुरुधन जी की विशेषता है कि वे अनेक अनेक तरह से शिवप्रिया की महिमा का जब निरूपण करने लगते हैं माने किसी वस्तु का जो प्रभाव कवि के हृदय में पा उस प्रभाव को जहां पर प्रधान माना जाए और वस्तु कहीं पीछे चली जाए वस्तु चली जाए हाशिया में और जो प्रभाव है उसका मुख्य रूप से वर्णन किया जाए तो वहां पर काव्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रकट होता है और इसी प्रकार से यहां मणि के रूप में मणि का जो एक प्रभाव पड़ा उस मणि के प्रभाव को अधिक प्रस्तुत किया जा रहा है श्री राधानी वे आराध्य हैं परंतु उनका जो प्रभाव है उस प्रभाव को विशेष रूप से दूपण किया जा रहा है इसलिए सारी मणिमणि चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी नाम चूड़ाम कुलमणि ब्रष्हान नामना श्री श्याम काम वर शांति मणि नुकुंज भूषा मणि हृदय संपुट सनमणिन सन श्री राधारणी चिंता मणि मणि मंत्र औषधि इन तीनों का एक प्रभाव है कि उनमें कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ा जा सकता कार्य हो रहा है परंत क्यों हो रहा है इसका इसमें कार्य कारण संबंध जहां नहीं जोड़ा जाए उसको हम कहते हैं अचिंत जहां कार्य कारण संबंध जोड़ लिया जाए वहां पर होता है न्याय परंतु जहां कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ता है वह अचिंत कहलाता है मणि मंत्र औषधि इन तीनों में एक विशेषता है कि कार्य कारण संबंध नहीं है फिर भी वे प्रभाव दिखाते हैं श्री राधा ने श्री स्वामी जी वे चिंतामणि होकर के प्रणाम पाम जो प्रणाम करने वाले हैं उनकी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि होकर के विराजमान है चिंतामणि की एक विशेषता है कि जो भी चिंतन किया जाए उस वस्तु को स्वयं में विकार न होते हुए जो उत्पन्न कर दे उसका नाम है चिंतामणि अविकृत परिणाम स्वयं में कोई विकार आएगा नहीं और वस्तु सामने आ जाएगी चिंतामणि कल्प इन सब में एक विशेषता है कि स्वयं में विकार आता नहीं है और दूसरी वस्तु को उत्पन्न कर देते इसी को कहते हैं अविकृत परिणाम स्वयं में विकार नहीं है और परिणाम सामने आ गया कल्प वृक्ष में स्वयं में परिणाम नहीं आया किसी ने कहा लड्डू का थाल आ जाए तो थाल सामने उपस्थित हो जाएगा परिणाम सामने आ जाएगा और स्वयं में बिकार है नहीं ऐसी चिंतामणि में स्वयं में कोई बिकार आएगा नहीं फल को प्राप्त करा देगी ऐसे मणि मंत्र मंत्र में भी स्वयं में विकार आएगा नहीं और फल को मंत्र प्रस्तुत कर देगा औषधि में भी यही है कि औषधि विराजमान है परंतु स्वयं में विकार आया नहीं और औषधि की बंदना औषधि को छूने मात्र से और वह कहीं स्पर्श मात्र से वह फल को प्रस्तुत कर दे तो जहां कार्य कारण संबंध के अभाव में भी वस्तु के प्रभाव को उपस्थित कर दिया जाए वो चिंतामणि है श्री राधा रानी प्रणाम चिंतामणि जो प्रणाम कर रहे हैं उनके लिए चिंतामणि स्वरूपा होकर के बिराजमान है अर्थात कृपा करके उनकी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं और भक्तों की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है कि उनको श्री प्रिया लाल की सेवा ही उनका मुख्य लक्ष्य है इस फल को श्री राधारानी प्रदान कर देने कर देने वाली ममत्व और यह स्थापित कर देना सब सारन को सारस सब तत्व को तत्व बिहारी दास अन्य मत बड़ो ममत्व एकत्रदास जी की एक साखी है वो उसमें कह रहे हैं कि सब सारों का सार क्या है भक्तों के भक्तों की लक्ष्य की संकेत करते हुए कह रहे हैं कि सब सार को सार सुन सब सारों का सार यही है सब तत्वों का तत्व यही है कि अनन्न्य मत को ग्रहण किया जाए अन्य मत किसका नाम बड़ो ममत्व एकत्व श्री किशोरी जी मेरी है ये भाव और एकत्व का तात्पर्य है कि प्रिया की इच्छा में मेरी इच्छा है तत्सुख सुखी भाव ये बड़ो ममत्व एकत्व तो ये ही भक्तों की सबसे बड़ी अभिलाषा है तो चिंतामणि कहकर के श्री राधानी के चरणों में जाकर के जो रसिक भक्त हैं वे धन मांगेंगे यश मांगेंगे कोई और आरोग्य इत्यादि नहीं मांगेंगे वे मांगेंगे क्या अन्य मत मांगेंगे तो चिंतामणि का तात्पर्य है सबसे बड़ा जो लाभ है सबसे बड़ा जो अभिषित है इष्ट है जो सबसे बड़ी डिजायर्ड वस्तु है वस्तु है उस अभिपित वस्तु भक्तों की सबसे बड़ी वस्तु क्या है अनिलता किशोर किशो मैं किशोरजू की ही हूं किसी दूसरे की नहीं हूं और एकत्व माने उनके सुख में ही मेरा सुख है तो ये दो वस्तुएं रस की सबसे बड़ी बात वस्तुएं है जी की जो सबसे बड़ी वस्तुएं हैं वे दो वस्तुए हैं एक तो ममत्व कि श्री प्रियालाल मेरे हैं और मैं राधारणी की हूं तो निज अभिमान राधिका दासी और निज लक्ष्य युगल की सेवा तो ये हो गया ममत्व और एक का तात्पर्य है कि तज विकार भ्रम दिन दुलनावे दिन भाग कहते नहीं आवे त्व का तात्पर्य है तत्सुख सुखी भाव तो यही सबसे बड़ी भक्तों की चिंता है और उस चिंता को पूर्ण करने वाली मणि कोई अचिंत मणि होकर के विराजमान है तो श्री राधा रानी है चिंतामणि प्रणमताम जो प्रणाम कर रहे हैं उनके लिए श्री राधा रानी ही चिंतामणि होकर के विराजमान चिंतामणि प्रणमता प्रणमता का तात्पर्य है कि दास्य स्वीकार करके उनके चरणों में कहीं भक्त ने आत्मसमर्पण कर दिया है दासी ने मंजरी ने आत्मसमर्पण कर दिया है अब मंजरी की सबसे बड़ी अभलसी वस्तु क्या होगी दो वस्तु होंगी एक वस्तु है कि ममत्व तो मुझे प्राप्त हो और दूसरा एकत्व तो प्राप्त हो श्री राधिका मुझे अपना कर, समझ करके इस दासी को स्वीकार करें और एकत्व का तात्पर्य है कि उनके सुख में मैं अपनी सारी चेष्टाओं का विनियोग कर दू ये एकत्व ये ही सबसे बड़ी वस्तु होकर के विराजमान तो श्री आरणी चिंतामणि प्रणमताम चिंतामणि होकर के विराजमान है भक्तों की सबसे बड़ी अभिलाषा है और उस अभिलाषा को कैसे पूरा करेंगी इसमें कोई कारण नहीं दिया जाता है निज में कोई विकार आएगा नहीं और वस्तु को उपस्थित कर देंगी अभिक परिणाम के रूप में उपस्थित भी कर देंगी और कार्य कारण संबंध के बिना भी वे वस्तु को उपस्थित कर देंगी तो चिंतामणि प्रणमता व्रज नागरी नाम चूड़ामिराधारी व्रज की जितनी भी नागरी हैं उनकी चूड़ामणि होकर के विराजमान व्रज शब्द का तात्पर्य है गमन करने वाला व्रज का तात्पर्य है एक लक्ष्य को धारण करने वाला व्यापना उच्चते जहां सभी सारी चेष्टाओं में एक भाव ही व्याप्त हो जाए उसका नाम है व्रज और जो उपासक हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है इष्ट के सुख को प्राप्त करना इसलिए इष्ट का सुखी व्यापक होकर के उनकी सारी कायनवाजा वाजा मनसे बुद्धियात्म स्वभाव सब व्याप्त रहता है इसलिए जैसा भक्त कहने पर चेष्टाओं का संपूर्ण समर्पण जैसा व्रीज भक्तों में प्राप्त होता है ऐसा और दूसरी जगह प्राप्त हो नहीं सकता है तो व्रज नागरी नाम शब्द व्यापन व्यापक होने के अर्थ में व्यापना व्रज उच्चते व्याप्त होने के अर्थ में वृष शब्द का प्रयोग होता है वृष शब्द का अर्थ होता है गमन जितनी भी चेष्टाएं वे कहीं लक्ष्य रूप में गमन होती हैं श्री प्रियालाल के सुख में इसलिए व्रज नागरी नज ना। का दूसरा अर्थ हुआ कहीं गमन करना और ये ब्रिज जाति वैसे भी यायावर जाति है ये असूर्य पश्चात नहीं है जो कि राजमहल में बंद होकर के कहीं रहे बल्कि ये तो निरंतर निरंतर कभी सूर्य पूजन के बहाने कभी संध्या पूजन के बहाने कभी जल आनयन के बहाने कभी स्नान पुष्प चयन के बहाने ये तो मध्यान्ह में प्रातः काल और साठ में तीनों योगपीठों में गमन आगमन करने वाली हैं इसलिए ये व्रज नागरी व्रज माने गमन माने व्यापक होना माने जिनकी सारी चेष्टाएं कृष्ण श्री राधिका के सुख में लगी हुई हैं व्रज का दूसरा अर्थ हुआ गमन करना अर्थात ये घर के भीतर बंद होने वाली नहीं हैं बल्कि ये कृष्णार्थ अभिसार करने वाली ये नायिकाएं है ये प्रियागण है व्रज का तीसरा अर्थ है कि जहां गति भी लक्षांगी हो उसका नाम है व्रज एक गति होती है दोलन पेंडुलम की तरह से वो दोलन गति में कहीं अस्थिरता है एक जगह लक्ष्य का निर्धारण नहीं है एक गति है परिभ्रमण घूम रहे हैं पंत केंद्र का अनुसंधान नहीं एक एक है एक गति है परिक्रमा वहां पर केंद्र का अनुसंधान तो है पंत केंद्र का स्पर्श नहीं और्वेट -और्वेट है ऑर्बिट ऑर्बिट में घूम रहे हैं जो परिधि है उसमें घूमा जा रहा है पंत केंद्र को छुआ नहीं जा रहा है केंद्र का अनुसंधान तो है पंत केंद्र को छुआ नहीं जा रहा है एक है भ्रमण अतन उसमें कोई उद्देश्य तो उद्देश नहीं है घूम रहे हैं परंतु काय के लिए घूम रहे हैं ये कोई उद्देश्य नहीं है लक्ष्य नहीं है परंतु तो एक है वृजन जो वृजन गति है उसमें एक निश्चित लक्ष्य है कि मुझे उस दहाई को छूना है वो है वृजन तो जहां दोलन है वहां अनिश्चय है जहां भ्रमण है अटन है वहां पर लक्ष्यहीनता है जहां परिक्रमा है वहां पर लक्ष्य का अनुसंधान तो है केंद्र का अनुसंधान तो है पंच केंद्र का स्पर्श नहीं जहां भ्रमण है वहां केंद्र को छुआ भी नहीं गया और लक्ष्य भी साधन भी सुनिश्चित नहीं है परंतु तो जहां ब्रजन है वहां पर ठीक गोल जो है उस टारगेट के ऊपर कहीं अपने आप को छूना है टारगेट तक पहुंचाना तो ये जो ब्रिज है इस ब्रिज की एक विशेषता है कि यहां ब्रिजवासियों में जितनी भी स्थिति है सारी की सारी स्थिति केवल कृष्ण को सुख देने के लिए स्थिति इस इसलिए वृजन है इसलिए ब्रिज शब्द एक विशेष मायने रखता है कि कृष्ण सुखार्थ ही उनकी सारी चेष्टा है तो वृज की जो नागरी नागरीगण है उनमें श्री रानी मणि होकर के विराजमान है माने एक लक्षता अनंतता एक लक्षता जिनका एकमात्र लक्ष्य होकर के विराजमान है तो हे श्री रानी आप व्रज सुंदरी नाम राम मणि व्रज नागरी नाम मणि और नागर शब्द का अर्थ तो पहले ही निरूपण कर थे नागर उसे कहेंगे जो कि रस की वृद्धि में चतुर हो उसका नाम है नागरिक तो श्री राधारानी की जितनी भी चेष्टाएं हैं वि रस की वृद्धि में चतुर होकर के विराजमान है तो चिंतामणि प्रणनता भक्तों की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली वे अचिंत शक्ति से युक्त चिंतामणि होकर के विराजमान है जहां स्वयं में कोई विकार आए नहीं और फल की प्राप्ति वे सहज रूप में करा देने वाली हैं ऐसी चिंतामणि है कार्य कारण संबंध है नहीं अर्थात अचिंत रूप से वे भक्तों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देती हैं कौन सी अभिलाषा बोले अन्य अभिलाषाओं की बात तो जाने दो भक्तों की जो एक अभिलाषा है कि ममत्व तो और एकत्व तो। उस ममत्व तो और एकत्व तो रूपी परम अभिलाषा को वे सहज में पूरा कर देने वाली है ममता का तात्पर्य है कि मैं राधानी की हूं राधानी मेरी मैं उनकी दासी हूं और एकत्व का तात्पर्य है कि श्री राधिका में जैसे श्याम सुंदर को सुख देने की ही एकमात्र भावना विराजमान है इसी प्रकार श्री साधिका में जो मंजरीगण हैं उनमें भी तत्सुख सुखी भाव ही एकमात्र विराजमान कुल मरे वृषभान नाम न ये श्री भुषवानु नाम करके जो ब्रिज के राजा हैं उनकी कुल मणि होकर के विराजमान है अर्थात कुल का तात्पर्य है कि जहां सब एक लक्ष्य में बधे हो वो कहीं कुलमणि होकर के विराजमान परिवार की जो अवधारणा है वो परिवार की अवधारणा उसका मूल जो तत्व है वह है हम एक हैं ये भावना कुल की एक धारणा होती है और उस कुल की धारणा में सही रूप में स्वाभाविक रूप में जो जुड़े हुए हैं तो ब्रष्वान नामना श्री ब्रष्वानु जैसे उनका अपूर्व तेज वृश राशि के सूर्य का अपूर्व तेज है इसी प्रकार श्री ब्रजवानु बाबा उनकी पुत्री होने के कारण प्रेम का तेज इनमें भी ऐसा है कि जिसके आगे अन्य जितने भी अभिलाषाएं हैं वे सब फीकी पड़ जाएं जैसे जेठ के महीने का बैशाख के महीने का जो जेठ के महीने का जो सूर्य है वृक्ष का सूर्य वो वृक्ष का सूर्य परम परम तेजस्वी है और वो सब वस्तुओं को वृक्ष का शि का सूर्य जैसे अत्यंत तेजस्वी है ऐसे ही श्री का तेज भी वृश्वानुभाव की पुत्री होने के कारण ऐसा है जो कि अन्य जितनी भी अभिलाषाएं हैं उन सबों को दूर कर देने वाला है और उसमें कहीं भी मिज़ सुख की अभिलाषा का स्पर्श मात्र भी नहीं है उनकी कुल मणि होकर के विराजमान संपूर्ण कुल की मणि होकर के आराध्या होकर के वे विराजमान हैं जिन्होंने श्री भुषवान बाबा को भी अपूर्व यश प्रदान किया और संपूर्ण कुल का मतलब है कि हम सर्व एक हैं हम सब का लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है श्री जुगल सरकार को सुखदय तो इन जनों की कुल कुल की वे मणि होकर के विराजमान हैं सा शाम काम वर शांत मणि श्याम सुंदर के हृदय में कामनाओं को कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं श्याम काम वर शांति श्याम श्याम सुंदर के हृदय में जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी वर शांति एक सुमंगल शांति प्रदान करने वाली श्री राधिका रंग श्यामरंग रस का माना गया है तो श्रृंगार रस की जो कामना श्रृंगार रस श्याम शा, है रंग श्रृंगार का माना गया है और श्याम काम माने मधुर जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस शाम के कारण श्याम सुंदर के हृदय में जो कामनाएं उत्पन्न हुई उन कामना की अग्नि को शांत करने वाली यदि कोई है तो वो शांत मणि होकर के राधारानी विराजमान है जैसे मणि धारण करने पर ताप दूर हो जाता है मणिमंत्र औषधि इनका जो प्रभाव है वो अचिंत है ऐसे ही जहां शांत के हृदय में कोई ताप उत्पन्न हुआ उस ताप को शांत करने में श्री एक दिव्य मणि के समान हैं जो हृदय को अपूर्ण से शांति प्रदान करने वाली होकर के विराजमान काम वर साम सुंदर के हृदय में जो कामनाएं उत्पन्न हुई उन कामनाओं को शांत करने के लिए वर शांत मणि ये शांति को प्रदान करने वाली मणि होकर के विराजमान सदा सदा उत्सुक होकर के जो श्री श्याम विराजमान हैं उन श्याम की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली मणि होकर के वे श्री आधिका विराजमान हैं। काले रंग में जैसे सारे रंग छिप जाते हैं इसी प्रकार श्रृंगार रस में अन्य जितने भी रंग हैं वे सब छिप जाते हैं इसलिए श्रृंगार रस को श्याम रंग कहा गया अनुराग का रंग लाल है परंतु तो श्रृंगार रस का जो रंग है वह श्याम होकर के विराजमान और उनकी सारी कामनाओं को मान विभिन्न जो चेष्टाएं उनके कारण जो विकलता उत्पन्न हो रही है उनको शांत करने वाली शिवराधिका शांत मणि होकर के शांति को प्रदान करने वाली मणि होकर के विराजमान है नुकुंज भूषा मणि श्री राधिका की शोभा से ही वृंदावन की अपूर्व शोभा है नुकुंज की भूषा की वे मणि हैं ऐसा श्री वृंदावन की शोभा श्री राधा रणी से ही श्री वृंदावन नुकुंज की अपूर्व शोभा है हृदय संपूर्ण संगमणिन में ऐसी श्री राधिका मेरे हृदय रूपी संपूर्ण में मणि के समान एक श्रेष्ठ मणि के समान विराजमान हो मणि नहा हम रसकों की मणि होकर के श्रेष्ठ मणि होकर के वे राधिका मेरे हृदय संपुट में विराजमान मणि को जैसे किसी संपुट में रखने पर वह ज्यादा प्रकाशित होती है हाथ में लेकर के मणि को नचाओ तो उसकी शोभानी दिखेगी उसको किसी नीले रंग की लाल रंग की दिव्या में रख कर के मणि को दिखाया जाए तो उसकी शोभा और ज्यादा होती है ऐसे ही भक्त उस रस को सदा छपा करके अपने भीतर रखता है वे राधिका परम मूल्यवान होने के कारण और जितनी छपाई जाती है उतना ही अधिक रस को प्रकट करने वाली होकर के तेज को प्रकट करने वाली होकर के वे प्रकाशित होती हैं ऐसी श्री शिवराधिका मेरे हृदय में सदा सदा विराजमान हो अर्थात अपने हृदय में राधा दासी भाव को धारण करके मैं निरंतर निरंतर आगे बढ़ तो अनेक अनेक रूपकों के माध्यम से निरूपण किया प्राण बाम चिंतामणि प्रभाव दिखाया प्रणाम करने वालों के चित्त की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देने वाली हैं क्योंकि हम में साधन सा, सामर्थ्य है नहीं, नहीं उस सामर्थ्य के द्वारा हमको पूर्ण करेंगे अपनी कृपा के द्वारा पूर्ण करेंगे इसलिए भी चिंतामणि होकर के विराजमान चिंतामणि में कृपालु होकर के विराजमान है और कार्य कारण संबंध से अधिक मुक्त होकर के भी वे कृपा करने वाले ये चिंतामणि का तात्पर्य चिंत प्रभाव वाली होकर के विराजमान और ब्रज नागरी नूरा मणि श्री वृंदावन की जितनी भी नागरी गाने हैं उन सब में चूड़ामी होकर के विराजमान श्री ब्रज में दो तरह के भाव विराजमान हैं एक भाव है कि प्यारे मैं तेरी हूं इसके विपरीत एक भाव है प्यारे तू मेरा है जहां किसी अन्य का अनुसंधान नहीं है केवल श्याम के साथ में ही अपने संबंध का ही केवल मात्र अनुसंधान है उस भाव का नाम है तटस्थ भाव और जहां सबको सुख दे करके मैं भी सुख लू उसका नाम है भाव। तो स्वपक्ष पृथ्वीपक्ष तटस्थ पक्ष और सुरुत पक्ष ये चारों पक्ष हैं इन चारों पक्षों में सर्वाधिक प्रिय श्याम को आकर्षित करने वाला जो भाव है वो भाव होगा कौन सा बोले भाव होगा मदीयता भाव प्यारे तू मेरा है ये मधुस्नेह ही मुख्य होगा और मधुस्नेह में भी मुकुटमणि होने के कारण श्री राधिका व्रज नागरी नाम चूड़ामी व्रज की जितनी भी नागरी हैं उनकी चूड़ामणि होकर के विराजमान और व्रज का तात्पर्य है बंदी जहां चेष्टाओं की गति हो उसका नाम है व्रज यही भाव बूध बूद करके सर्वत्र विद्यमान है परंतु श्री राधिका उसके समुद्र होकर के विराजमान है इसलिए ना, सर्वत्र व्यापक होने के कारण वे वृजनागरियों में मुकुटमणि है एक लक्षणवंदी होने के कारण वे श्री ब्रिजवासियों में सारी ब्रिज प्रेमिकाओं में मुकटमणि होकर के विराजमान और वे केवल एक स्थान पर ही प्रतीत होने वाली नहीं है बल्कि एक लक्ष्य को धारण करके निरंतर निरंतर गमना गमन करती हुई नुकुंज से गोष्ठ गोष्ट से नुकुंज इनमें गमना गमन करती हुई वे विराजमान हैं ऐसे वृज नागरियों में वे मणि माने माथे की मुकुट मणि हो करके विराजमान होती हैं, है मणि अपने आप इस बात का प्रतीक है कि अब ये गिन्नी हो गई जैसे बहू नई नई नई आती है तो वो सबके आदेश को प्राप्त करती है पर जब वो घर की मालिक बन जाती है तो फिर उसे विशेष रूप से चूड़ा मणि धारण करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है और चूड़ा मणि से पता लगता है कि अब ये घर की अब गिन्नी हो गई बंगला में कहते हैं गिन्नी हो जाती <laughs> मतलब घर की अब प्रधान हो गई तो ये प्रधान होकर के विराजमान हो जाती है तो ब्रज मणि ब्रज की जितनी भी नागरिक है उनकी मुकटमणि होकर के उनकी नियंत्रा नियंत्रण करने वाली होकर के ये विराजमान है और कुल मणि ब्रज ब्रष्भानु नामना और श्री ब्रषभानु उनके संपूर्ण कुल की वे मणि होकर के विराजमान है कुल का मतलब है जिनमें भी हम एक हैं यह भाव विराजमान है उसे कुलमणि कहते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार सात पीढ़ी तक कहीं सफिंड फिर सात पीढ़ी तक फिर सोदक फिर सात पीढ़ी तक माने किस पीढ़ी तक फिर कहीं सकुटुंब ये तीन जो श्रेणियां हैं सफिंड सोधक और सजाती ये जो तीन श्रेणियां हैं वो तीन श्रेणियां इस बात को ही कहीं संकेतित करती हैं कि श्री भुष्वान बाबा की जो 21 पीढ़ियां हैं उन 21 पीढ़ियों के भीतर ये विचार है कि हम इनके साथ में जुड़े हुए तो कुल मने बुष्वान नामना श्री बुष्वानु उनकी कुल मणि होकर के माने 21 फीवरी तक का जितना विस्तार है उस सारे विस्तार में श्री राधा रानी सर्वश्रेष्ठ होकर के कुल की मणि होकर के वे विराजमान है और यहां पर महिमा जो निर्धारित होगी उसकी महिमा का निर्धारण होगा श्री श्याम सुंदर के प्रीति के कारण सा शाम काम वर शांत मणि श्री श्याम सुंदर के हृदय में निरंतर निरंतर जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं उन कामनाओं की तृष्णा को शांत करने वाली मणि होकर के ही विराजमान उनकी जो ऊष्मा है उसको शांत करने वाली मणि होकर के श्री रानी ही विराजमान है, है। सा श्याम काम वर शांत मणि काम जो है श्याम सुंदर के हृदय में जो अभिलाषा उसको शांत करने वाली मणि होकर के श्री किशोरी जी ही विराजमान हैं अर्थात किशोरी जी की सेवा करके शाम सुंदर को जितना सुख की प्राप्ति होती है ऐसी सुख की प्राप्ति कहीं दूसरी जगह नहीं होती है ऐसी नुकुंज भूषा मणि श्री नुकुंज की शोभा रूप मणि होकर के श्री राधिका विराजमान वन कुंज निकुंज और निवृत निकुंज ये चार शुंदा उनके भाग है बंद में सभी रस विराजमान है शांतदास सख्य वासल ये सभी रस बंद में विराजमान कुंज में दो रस रहेंगे सक्षरस और मधुर रस नुकुंज में केवल एक रस रहेगा वो केवल मधुर परंतु उसमें स्वपक्ष प्रतिपक्ष त्रटस्थ पक्ष ये सारे पक्ष रहे आएंगे मधुर के भीतर भी चंदावली जी का पक्षी भी आ जाएगा धनिया जी का पक्षी भी आ जाएगा वहां पर श्याम जी का पक्ष भी आ जाएगा जी का पक्षी भी आ जाएगा, भी आ जाएगा। वो हो गया अनुकुंज जहां पर अन्यों के साथ में कहीं चौपा चापी चल रही है कहीं उनके साथ में प्रतिद्वंदता भी चल रही है वो निकुंज हुआ परंतु नृत वो वो है जहां पर केवल स्वपक्ष का ही प्रवेश है अन्य पक्ष का जहां प्रवेश नहीं ऐसे वन कुंज नुकुंज नृत्न श्री राधिका नुकुंज भूषा मणि ही जितनी भी सखीरण हैं सारे यूथ चारों जो यूथ हैं स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष पक्ष इन सब में भूषा मणि इनकी भूषा रूप होकर के आभूषण रूप मणि होकर के विराजमान हैं और सब जितनी भी वृक्ष की गोपी हैं उनमें श्री राधा और चंद्रावली दो प्रमुख हैं और श्री उज्जवल निर्मणि में रूप को समझ कह रहे हैं इनके बीच में भी श्री राधिका सर्वोत्तम होकर के विराजमान हृदय संपूर्ण सनमणि में ऐसी श्री राधिका को मैं अपने हृदय में अपनी आराध्या के रूप में धारण करूं मेरे हृदय रूपी संपूर्ण में वे मणि होकर के भूषा मणि होकर के वे सन्मणि होकर के विराजमान रूप कलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग और यहाँ पर महिमा जो है उनकी उनका निरूपण किया गया और श्री राधिका के विभिन्न गुण श्रेणी उनको यहां पर निरूपण किया गया पालता आदि के द्वारा चिंतामणि होकर के विराजमान है गुणों में प्रीति के कारण ब्रजनागरियों की चूड़ामी होकर के विराजमान है सब की परम्परम लालली होने के कारण कुलमणि होकर के विराजमान है श्री श्याम की परम्परम परम प्रिया होने के कारण ये प्रेम श्रोमणि होकर के विराजमान है और नुकुंज की भूषा होकर के सब गुणों में वरीयश्री होने के कारण निकुंज भूषा मणि होकर के विराजमान तो श्री राधिका के विभिन्न गुणों की ओर भी यहां संकेत इनके द्वारा किया गया मंज स्वभाव मधकल्प लता निकुंजम व्यंजंत मद्भुत कृपा रसपुण्यमेव प्रेमाबुधि मगाध मवाद नेतम राधाभिदम द्रुतमश्रय साधु चेता अरे मेरे चित्त तू राधा विधम श्री राधा नाम करके राधिका जिनका नाम है ऐसे आश्रय स्थल का अरे मेरे चित्त तू आश्रय ग्रहण कर मंज स्वभाव मधकल्प लता निकुंजम जिन श्री राधिका का अपने मन से कह रहे हैं अरे चेता अरे भैया मेरे मन चित मंज स्वभावम श्री राधे काम पर मंजुल स्वभाव वाली है अर्थात जल्दी से कृपा करने वाली और कहीं मान को बहुत ज्यादा पकड़ने वाली नहीं कि प्रिया जी का जो स्वभाव है वो निस्वा वो तो सखी जी भड़का देती है राजी को कि नहीं डटी रहे डटी रहे मान तोड़ना मत तोड़ना मत ये ललता जी कहती है स्वभाव उनका मोन जैसा स्वभाव किशोरी जी का सही बांध होने पर भी बड़ी जल्दी मान जाने वाला स्वभाव तो मंज स्वभाव अत्यंत मंजुल स्वभाव और जल्दी से किसी के ऊपर कृपा कर देने वाली अधिकल्प लता नुकुंजम ऐसी नुकुंज जिसमें कल्प लताएं विराजमान हैं है अधिकल्पलता अधिशब्द का अर्थ होता है सप्तमी सप्तमीभ्यक्ति का मन किसी वस्तु के भीतर जो वस्तु विराजमान है उसको कहीं अधिशब्द के द्वारा सप्तमी का जो अर्थ है उसको अधिशब्द के द्वारा रूप कर रहे हैं तो कल्प लताएं जहां पर विद्यमान है ऐसी कल्पलताओं के बीच में जो निकुंज विराजमान है अधिकल्पलता निकुंजम अधिकृत करके कल्पलताओं को अधिकृत करके जो निकुंज है वो निकुंज वहां विराजमानी अधिकल्पलता निकुंजम व्यंजनतम श्री कल्पलताओं से युक्त जो निकुंज हैं उस निकुंज के ऊपर अधिकार करती हुई उनके ऊपर अपने स्वामित्व को स्थापित करती हुई श्री राधिका श्री कुंज के बीच में विराजमान हो रही हैं। मनुष्य राधिका के कारण ही कुंज की अपूर्व शोभा हो रही है और अद्भुत कृपा रसपुंजम एवं और वे अद्भुत कृपा रस के पुंज को प्रकट कर रही हैं श्याम सुंदर के ऊपर भी अपूर्व कृपा जितनी भी सखी सखीगण हैं उनके ऊपर भी अपूर्व कृपा तो अद्भुत कृपा रस पुंज को प्रकट करती हुई वे विराजमान है प्रेमातांबुधिम श्री प्रेम के अमृत की वे अम्बुधि समृद्ध रूप है प्रेमातांबुधि अगाधम अबाधम वेतम ऐसा समुद्र जो अगाध है और आबाद है जिसकी सीमा नहीं है और गहराई भी बहुत है विस्तार भी बहुत है और गहराई भी बहुत सो अगा उसकी गहराई का भी कोई पार नहीं है का भी और उसके विस्तार एक्सपेंशन जो है उसका भी कहीं कोई पार नहीं है अगाध हम और आबाद हम, जहां पर बाधा नहीं है जहा पर सीमा नहीं है ऐसा प्रेम आप प्रेम के अमृत की वे समुद्र हो करके विराजमान ऐसे श्री राधा नामक अर्थात संपूर्ण संपत्तियों से युक्त हो करके जैसे समुद्र को रत्ना कर कहा गया इसी प्रकार श्री राधिका भी अनंत अनंत गुणों की रत्नाकर हो करके और रसनिधि हो करके, रसनिधि और रत्नाकर जैसे समुद्र को कहा जाता है तो रत्नाकर का तात्पर्य है के अनंत गुण रूपी रत्नों की आकर होकर के विराजमान और प्रेम रूपी जो रस उसकी समुद्र होकर के विराजमान है चेता अरे मेरे मन उन श्री राधिका का जल्दी से तू आश्रय ग्रहण कर ले यहां पर शिवप्रिया जी के स्वभाव की महिमा का गायन कर रहे स्वभाव का चिंतन करके जो दासी है वह राधा यानी की कृपालु स्वभाव का वर्णन करके उनकी कृपा को चाह रही है कि शिव राधे का मंजुल स्वभाव वाली होकर के विराजमान है पर मंजुल स्वभाव अर्थात उनका मान धारण करना भी अत्यंत स्वल्प होकर के स्वभाव तो भानता का है सह स्वभाव परंतु वो भावता का स्वभाव ऐसा है जहां मनाने में देर नहीं लगती है ये रसिक कहीं नुकुंज मंदिर का त्याग करके दूसरे के नहीं जाती है कभी कभी जाती हैं वो भी किसी दूसरे के कहने से नहीं तो मान में तो ये ऐसा स्वरूप है कि नुकुंज का त्यागर के एक स्वभाव एक तो मान विलास में चलत की मोर केवल भवों का टेह है हो जाना बस इतना ही मान तो बात सुंदर वो पद है कि आ, कुंज कुंज का त्याग करके जाती नहीं है और ये कहीं भी कठोर जो मान है उसको धारण नहीं करती है कठोर मान तो कभी कभी धारण करें वो भी औपाधिक है स्वभाव नहीं है शिवप्रिया जी का जो मान तो बाधब में आएगा मान तो बाधब में आता है परंतु तो ये मान कठोर मान कभी भी नहीं है बड़ी जल्दी मान जल्दी से मन जाता है तो मन जो सोहाव परम कोमल स्वभाव वाली है और कभी जब सकारण मांग होता है और सखी भी साथ देती है तब जाकर के इनका मान जल्दी से कठोर बन तब मान कठोर बनता है मान के तीन स्वरूप हैं एक मान है स्वाभाविक मान मान का दूसरा स्वरूप है मृदुमान और तीसरा स्वरूप है दृढ़मान स्वाभाविक मान अपने आप बना हुआ है मृदुमान वह कहीं किसी कारण से होता है मृदमान होता तो है किसी कारण से जल्दी से वो मान समाप्त हो जाता है और दृढ़मान जो है वह कभी अपराध होने पर तब जाकर तो के दृढ़ तीन सौ रूपये हैं स्वभाव तो सदा टेढ़ा ही है मदन महल माती ये आली और इनका मान अलवेली संघ भाई अलवेली बोलत वचन सुहान है अत सोहन मनमोहन हु बचन ऐठ के ताने और अछन अछन पग धरत कुंज मग धीरे धीरे कुंज मग में चरण रखती हैं परंतु मगज रहे तो आसमान प्रिया जी का स्वभाव है कि मगज जो है वो साथ में आसमान में थोड़ा टगा रहता है टेढ़ी रहती अति सोहन मनमोहन सो बचन ऐठ के तान है शाम चंद्र के साथ में भी ऐठ के बचन बोलते हैं रीत नीत रसरीत रीत प्रीत यह बल्लभ रस का ही जान बल्लभ रसिंग जी कहते हैं कि रस की जो रीति है ये वो बल्लव रस ही जानता है तो शिवप्रिया जी का एक जो स्वभाव है यह मृदुमान कामता उनके स्वभाव में है टेढ़ी बोलेंगी मगर रहता आसमान है ठीक है टेरी बोलेंगे परंतु जल्दी से मान जाएंगे परंतु यदि कभी अहितुक मान है तो वो मूर्गमान होगा और कभी मान हो हेतु भी हो और हेतु होने पर साखी का प्रोत्साहन भी हो तो दृढ़मान होगा मान कैसा जैसे श्री विद्ध नागम में वर्णन किया श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे प्रिय चंद्रानंद ने अब चंद्रा इतना कहा और मान आ गया मेरा नाम चंद्रावली है क्या चंद्रा कहकर मुझे क्यों संबोधित कर रहे हो कह रहे हैं अरे सुन तो लो पूरी बात मैं चंद्रंद कह रहा था तो शिवप्रिया जी का मान शांत हो जाता है ये यह अहितुक तो मान हेतु नहीं है परंतु तो कहीं प्रसन्न से भी गोत्र स्खलन सुनकर के अपने नाम का स्खनन सुन करके शिवप्रिया में मान आ जाए यह है अहितुक मान और मान मान तो एक तो एक हुआ स्वाभाविक मान दूसरा जो मान हुआ वो हुआ मान और तीसरा जो मान है वो दृढ़ मान दृढ़ मान वहां है जहां पर खंडता अवस्था में शिवप्रिया बैठी हैं रात भर प्रतीक्षा कर रही हैं और शाम सुंदर पुरातक काल के समय जल्दी से आ रहे हैं और उस समय श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके चिन्हों का दर्शन करके कि पाग लटपटी हो रही है माला मर्गजी हो रही है मुसी हुई है जहाँ ललाट के ऊपर कहीं अलता के चिन्ह है जहाँ अधरों के ऊपर तजल के चिन्ह है जहा कपोल के ऊपर पीक के चिन्ह है ऐसे चिन्हों का दर्शन करके जहां सूत्र रहित अर्थात नख जो है उनके चिन्हों की माला कहीं के ऊपर माला, वो ऐसे लक्षणों को प्रत्यक्ष में दर्शन करके जहां शिवप्रिया में मान होगा तो मान तो होगा ही, नहीं क्यों नहीं होगा जब प्रमाण सामने दिख रहे हैं तब तो मांग होगा तब दृढ़ मांग होगा उस दृढ़ मांग को भी जल्दी से वे कहीं जल्दी से दूर कर लेती परंतु यदि सखी ललता उनको प्रोत्साहन देने के लिए कहे बोले अरे सखी नाम इस समय बस मान मत कर मान को जल्दी से छोड़ना मत छोड़ना मत मान धारण करके रहे तो मान धारण करती हैं अन्यथा प्रिया में मृदमान ही विराजमान है और ये मृदमान ही सुखदायी होता है सुविधा ही नहीं होता है तो रसिक कभु नहीं नीचे जाए कभी रसिक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं वे कुंज का त्याग करके दूसरे के नहीं जाते हैं ए तो मान बिहार में मृत नयन की कोर नेत्र की कोर मरना यही एकमात्र महामान होकर के वहां विराजमान तो मंज स्वभाव यह हुआ मंज स्वभाव तो उनका जो निज स्वभाव है वो मंज स्वभाव है फिर तो अधिकल्प लता निकुंजम जहां पर कल्प लताएं विराजमान हैं ऐसे नुकुंज की स्वामिनी होकर के वे विराजमान हैं श्री की कल्प लताओं की एक विशेषता के नुकुंज में जब जिस चीज की जरूरत है लीला वो सारा वैभव अपूर्ण से कुंज में स्थापित कर देती है जितनी वस्तुओं की जहां पर जो जरूरत है उतनी वस्तुओं की संपूर्ण सामग्री को वे उपस्थित कर देती है तो कल्पलता निकुंजम कल्पलताओं से युक्त जो निकुंज हैं उनको अधि उनको अधिकृत करके श्री स्वामनी व अपू से नुकुंजेश्वरी हो करके सुशोभित हो रही हैं। अद्भुत कृपा रसपुंज में वो और अद्भुत कृपा रसपुंज को ही प्रस्तुत कर रही हैं और जानबूझ करके अपनी जितनी भी सखी और मंजिली उनको भी निज सुख का अनुभव प्राप्त कराने के लिए श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करती हैं परंतु तो ये मंजिली गण परम भाग्यशाली हैं जो कि छूट करके श्री राधिका के चरणों को ग्रहण करती हैं कभी दान लीला में श्री बृंदा को श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में राधारानी सोती हैं तो श्री वृंदा राधिका के चरणों को पकड़ करके कहती हैं कि हे वृंदावनेश्वरी मुझे आप कहीं बाजार में भले नीलाम कर दो मुझे इस घट्टी पाल के हाथ में मत तो सौंप सुना गया है कि घट्टीपाल की जो गोष्ठी है वह ज्वारियों की गोष्ठी से भी ज्यादा बुरी होती है ये लोग और ज्यादा चंचल होते हैं इसे इनके हाथ में मत सौंपो तो ये शिवप्रिया जी की ये सखियों की विशेषता परंतु अद्भुत कृपा रसपुंज में वो श्री अद्भुत कृपा रसपुंज को प्रस्तुत करने वाली श्री राधारानी है यहां पर यह दिखा रहे हैं कि वे ये चाहती हैं कि यद्य सखीर नहीं कृष्ण तथा मथापि ने राधा को राय संगम श्री राधा उनके साथ में संगम कराना चाहती हैं परंतु स्वीकारिंग करती हैं और प्रेमान प्रेम की समुद्र होकर के विराजमान अमृत का समुद्र है प्रेम अमृत अमुधी जिसके आगे स्वर का अमृत मोक्ष का अमृत भी कहीं टिकता नहीं है और अगाध अबाध जो कि अत्यंत अत्यंत विस्तृत है जिसमें कोई सीमा नहीं है और अगाध है ऐसे राधा विधम राधा नाम करके जो अपूर्व समुद्र है ऐसे राधा समुद्र को राध धातु राज शब्द का अर्थ होता है संपत्ति राध शब्द का शब्दार्थ होता है संपत्ति तो जो अपूर्व संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान हैं, ऐसे समुद्र को भी रत्नाकर कहा जाता है और शिव जी भी कहीं संपत्ति की समुद्र हो करके विराजमान है वेदों में ऋग्वेद की स्थितियों में राध शब्द ये संपत्ति के अर्थ में हुआ है कि ये राध संपत्ति हमको प्रदान करें राधसा राध सह राध कह करके वहाँ पर खूब कई बार प्रयोग आई है अनंत अनेक अनेक जगह प्रयोग आई है तो राध का तात्पर्य है सं समृद्धि आप कृपा करके समृद्धि हमको प्रदान करें ये वेद के मंत्र हैं तो राध का मतलब है श्री राधिका भी संपत्ति की समुद्र होकर के विराजमान है वे उन श्री राधिका नामक समुद्र में अरे मेरे लगे श्री राधिका तो ये श्री किशोरी जी के परम परम जो स्वभाव है जैसे मान में कोमलता श्री नुकुंज उनके ऊपर शासन करते हुए सब को अपनी संपत्ति परिपूर्ण रूप से बांटना अधिनिकुंज लता निकुंज उनमें अधि अधिश्वरी होकर के विराजमान और अपनी शोभा संपत्ति श्री वृंदावन को वे उन्मुक्त रूप में जैसे राजा अपनी संपत्ति को अपनी प्रजा को लुटाता है और प्रजा को संपन्न बना देता है राजकोष से इसी प्रकार श्री प्रिया जी भी अपनी नयनों की संपत्ति से वृंदावन के कमलों को सुशोभित कर देती अपनी नैनों की संपत्ति से वृंदावन के मृगों को सुशोभित कर देती हैं, अपनी केशों की संपत्ति से श्री वृंदावन के मयूरों को समृद्ध कर देती हैं, अपनी श्रीन उनकी संपत्ति के द्वारा जो वृंदावन के कोक उनको सुसमृद्ध करके विराजमान कर देती हैं, अपनी कटी की संपत्ति से वृंदावन के सिंह उनको कृतकृत्य करके विराजमान होती हैं अपने चरणों की संपत्ति से शिव वृंदावन को सर्वत्र सर्वत्र स्थल कमलों से समृद्ध करके विराजमान हो जाती हैं तो श्री राधिका अद्भुत कृपा रस की पुंज होकर के विराजमान है और अधि देवी होकर के नुकुंज की अधीश्वरी होकर के प्रजा को अपनी संपत्ति प्रदान करती हैं और प्रेमाम प्रेम के अपूर्व समुद्र होकर के विराजमान जिनके प्रेम का कोई आरपाल नहीं है ऐसे श्री राधा संपत्ति रूप श्री राधिका उनके उनका अरे मेरे चित्र द्रुतम उपाश्रय जल्दी से तू आश्रय ग्रहण कर रूप का प्रयोग और स्वभाव का यहाँ कृपालता आदि स्वभाव का निरूपण किया गया अब श्री राधे कांदीजी ब्रिटेन सह लपंती शोणाधर प्रसर मदिजरीका शोभाम, पंक्त शोभाव दशन कुंदवती धन्य सारे सुख सारे रस कोई कुछ रस कहे कोई कुछ रस कहे पर सारे रसों में मुकुटमणि रस कौन सा बोल सब रसों में कोई छह रस माने कोई आठ रस माने कोई नौ रस माने कोई दस माने कोई बारह माने परंतु सबकी अपेक्षा सब रसों में मुकुटमणि रस है उस रस का नाम है बतरस आपस में बात करना प्रियालाल के बात करने में जो रस है वो और किसी में है ही नहीं तो ये बतरस में जो सुख है वो अद्भुत और शिवपुरी जी की बतरस की जो शोभा है बात करते समय की जो शोभा है उसका निरूपण कर रहे हैं कि पता ही नहीं लगे कहाँ कब समय व्यतीत हो गया श्री राधिकाम निज बिटेन यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पर यह अभाव उत्पन्न हो अलग पता ही लग रहा है ग्रंथ ग्रंथ मूलता कह रहा है कि ये किसकी रचना मुझे ये में श्लोक है अट्ठाईस में उन्तीस में श्लोक होगा मुझे बिटेन बिट माने जहां प्रेमी प्रेम का का प्रतीक्षा करे इसे वृक्ष का एक नाम है बिट बिटक, टका बिट पालन करने वाला <laughs> इसलिए उसको बिटप कहते हैं बिटप शब्द का अर्थ ही है <laughs> कि प्रेमी जहां बैठकर के प्रतीक्षा देकर रहा है कि प्रिया आती होंगी आती होंगी तो इसीलिए उस वृक्ष का नाम एक नाम हो गया बिटप बिटका पालन करने वाला जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का अभिलाषा त्याग करके सबकी चिंता को त्याग करके केवल प्रिया में ही शंका शंकार होकर के आसक्त हो उसका नाम है बिट उपपत्ति उपपत्ति तो श्री राधिकांधी जी बिटे जो धर्म से काम मोक्ष सबकी चिंता त्याग करके अपने को प्राप्त करने के लिए ही उत्सुक हो भूप्यास को, को प्राप्त करने में वो उत्सुक हो ऐसे उपपत्ति का नाम है बिट। और रस में परकिया भाव को धारण करके उपत्ति भाव को धारण करके जो रस की वृद्धि होती है वैसी वृद्धि कहीं नहीं होती है तो इस सिद्धांत को जैसे पहले स्थापित कराए हैं कि परमसुया होते हुए भी उपाधिक भाव शिव ब्रज में विराजमान उपाधि भाव में शिविर होकर के विराजमान है परमसूया तो परमसूया में भी उपाधिक पर भाव धारण करने पर रस का जैसा उत्कर्ष होता है वैसा दाम्पत्य में नहीं होता श्री सीताराम लक्ष्मीनारायण इनमें वैसे दाम्पत्य श्री रुक्मणी कृष्ण इनमें वैसे दाम्पत्य में वो रस का उत्कर्ष नहीं है जो कि ब्रिज में उत्कर्ष है इसीलिए भाव की कृष्ण वंदना करते हैं यामा भजन दुर्जर्य श्रृंखला समृच तद प्रति साधना श्री स्वयं वंदना करते हैं श्री उद्धव जी वंदना करते हैं कि ये ब्रज गोप्रकार आशा महो महोचरण जुश्याम हम श्याम या प्रार्थना करते हैं श्री विष्णु पिता में प्रार्थना करते हैं अक्र जी प्रार्थना करते हैं सब लोग प्रार्थना करते हैं इस पर अभाव की। तो श्री राधे का निज बिटेन बिट का तात्पर्य है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की चिंताओं को छोड़ करके जो प्रीति करे ऐसी श्री किशोरी जो निज बिटेन सहाल लपंती अब अपने बिट साथ में अपने प्यारे के साथ में जब बैठ रही हैं तो कब दिन हुआ कब रात हुआ समय का पता लगे क्या बात में बात हंसी में हसी उनमें न जाने कितना समय व्यतीत हो जाए तो निज बिट के साथ में अपने परम प्रिय के साथ में आलाप करते हुए श्री राज का विराजमान है और उस समय सो आधर प्रसर उनके लाल जो ओठ है उनसे प्रसारित होने वाली अमृत छवि माने विस्तृत होने वाली छवि मंजिरी का एक, एक जो शोभा है वो एक एक शोभा अद्भुत रूप से विराजमान है एक एक शोभा की मंजरी अद्भुत रूप से विराजमान श्याम सुंदर के साथ में वार्तालाप कर रही है वह छवि अपने रूप से निकल रही है कभी मुस्कान कभी दंतावली कभी कहीं मृदु हास कभी स्मित कभी पर कभी अट्टहास प्रकट होते हुए जहां विराजमान एक एक छवि अद्भुत होकर के विराजमान छवि मंजरी काम तो छवि की एक एक शोभा की कभी स्मित कभी हास कभी मृदहास कभी कलहास ये चारों की जो शोभा वो प्रकट जहां केवल मुख भाव मुख गुफा उसका कहीं विस्तार मात्र दिखे का विस्तार मात्र दिखे उसका नाम है स्मित। फिर जहां थोड़ी सी दंतावली भी दिख जाए एक झलक चमक दांतों की दिख जाए उसका नाम है हाथ जब दांतों की चमक के साथ साथ कुछ खिलखिल आवाज भी आ जाए स्वर्ग दिख जाए तो उसका नाम है कलहास और जहां कलहास के साथ में दंतावली और मुख्य गुफा पूर्ण रूप से दिखे उसका नाम है मृदहास अट्टहास वो बंदनीय नहीं है अटहास उसमें अट्टहास और अतिहास ये नंद नहीं है जहां पर जोर से आवाज आए और इतिहास का मतलब है कि आंखों से आंसू आ जाए, मूर्चा आ जाए, हाथ पैर इधर उधर गिरने लगे वो है अतिहास तो छह प्रकार की जो हास कहे गए इनमें चार श्रेष्ठ हैं और चार रस्म श्रेष्ठ दो दो जो हैं वे रस्म श्रेष्ठ नहीं हैं। स्मित में केवल दंतावली नहीं दिखेगी हास में दंतावली दिखेगी स में दंतावली के साथ साथ कहीं खिलखिल आवाज भी आएगी कल कल आवाज भी आएगी बड़ी मधुर और जहां जो हास है, कल हास के बाद में फिर हास, चौथा जो, जो हास है उस हास में स्पष्ट रूप से आवाज भी आएगी दंतावली भी दिखेगी और अट्टहास में चोर की आवाज और अतहास में हाथ पैरों का पछाट ये प्राप्त हो तो ये इनमें पीछे के जो दो हैं उनको मधुर नहीं माना गया विशेष रूप से स्मृत और मृदहास ये दो ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो वो अद्भुत रूप से विराजमान तो श्री राधिका निज बिटेन सहाली श्री राधिका अपने बिटके साथ में श्याम सुंदर के साथ में आलाप कर रही हैं सोनाधर प्रसर और वहां लाल जो अधर हैं, उन अधरों से प्रसर माने बिकरने वाली छवि मंजरी कम, की मंजरी प्रकट हो रही है अर्थात दंतावली की कुछ किरणें बाहर प्रकट होती हुई विराजमान हो रही हैं, क्योंकि यहाँ कलहास प्रकट हो रहा है थोड़ा सा स्वर और दंतावली की शोभा भी जहा प्रकट हो रही है सिंदूर संबलित मौक् पंक्ति शोभा आज यो भावे दशम कुंडवती सधन्य श्री प्रिया जी उनने सिंदूर संबिलित मौक् पंक्ति शोभा दंतावली की शोभा मिसी लगी हुई ऐसी शोभित हो रही है कि मिसी लगी हुई दंतावली की शोभा ऐसी लग रही है जैसे सोने के जैसे मोती के बीच में सिंदूर की बिंदु किसी ने लगा दी है मोती के बीच में सिंदूर की बिंदु जैसे किसी ने लगा दी है सिंदूर संबलित मोती की पंक्ति की जैसी शोभा होती है ऐसी जो भावे दशन कुंद शिप्रिया शिवप्रिया कुंद के समान दांत वाली हैं अच्छा कुंदुटी भी एक विशेषता होती है कि उसमें एक लाल धारी बीच में होती है कु का जो कली है उस कुंद कली में बीच में लाल धारी होती है ऐसे दंतावली के बीच में कहीं लालधारी अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है तो सिंदूर से सम्मिलित तो जो मसूरे हैं उनको तो समझ लें जैसे सिंदूर और जो दंतावली है उसमें भी कहीं लाल धारी बीच में विराजमान है वो हो गई मोती ऐसे जो श्री प्रिया की उस शोभा का भावित दर्शन करे कुंदवती ऐसी कुंड जैसे दांतों की शोभा वाली दंतावली का जो दर्शन करे सै और संक्षिप्त में पीतारूण अब शिवप्रिया के अंग कांति का ये दंतावल का वर्णन किया अब अंगकांति का वर्णन करें कि पीतारूण छव मनंत तरल लताभाम प्रउहान राग मद विभल चार मूर्ति प्रेमास्तान ब्रिज महीपति तन महिष्यो गोविंदवन मनस मुक्ताम निधाम अब यहां पे स्नुषा प्रेम का निरूपण किया गया है स्नुषा प्रेम का मत स्नुषा कहते हैं पुत्रवधु पुत्रवधु के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का निरूपण किया गया और श्री राधा राधारानी सबकी परम परम प्यारी हैं इस भाव को कहीं प्रस्तुत करे हैं कि पीतारूण छवि पीत और अरुण जैसी छवि हो ऐसी अर्थात जिनकी पीली और लाल अपूर्वि स्वर्ण कांति होगी उसमें लाल रंग मिलाया तो केशवी रंग सोने का जो रंग है वो स्वर्ण का रंग हो जाएगा पीत अरुण छवि पीत अरुण छवि बाली में श्री आधिका है अनंत तरल लताभाम और श्री राधिका अनंत तरित लता बिजली की लता के समान सुशोभित हो रही है अनंत तरित लता लता भंत तरित बिजली का रंग भी गुलाबी होता है मूल का जो लाइटनिंग है आकाश की उसका रंग तत्व से गुलाबी होता है एकदम सफेद नहीं होता है उज्ज्वल दिखता है पंतु कहीं गुलाबी होता है ललोई ली हुई होता है दंतावली की जो शोवा है वो में दंतावली कहीं गुलाबी रंग की होती है, चमकीली गुलाबी रंग की होती है एकदम एकदम एकदम होती है बिजनी बिजली जो कड़कती है वो तो पीतारुण छवि पीत अरुण छवि वाली श्री राधारानी और अनंत चढ़ लताभाम अनंत बिजली के समान उनकी शंग अंग की आभा है और पौानुराग मध्य चारु मूर्ति अनुराग बढ़ा हुआ जो अनुराग अनुराग का तात्पर्य है शाम में नूतनता का दर्शन करना उसके मध्य में वे विफल है और मध्य विवल मूर्ति सुंदर मूर्ति वाली होकर के वे विराजमान है अंग कांति का वर्णन चल रहा है पौर्ण अनुराग से युक्त मधु में विवल जिनकी चार मूर्ति है जिनकी अपूर्व मूर्ति स्वरूप विराजमान है मधु विवल मूर्ति है प्रेमास्तान श्री नंद बाबा के परम प्रेम की आस्पद है प्रेम पुत्र बधु के प्रति जो प्रेम है वही ही श्री राधारानी के प्रति प्रेम है प्रेमास्तदान ब्रिज महीपति तन मही श्री ब्रिज महीपति श्री नंदबाबा और तन महिष्य मानी यशोदा उनकी परम प्रेमास्पदा होकर के विराजमान हैं और श्री राधा रानी जब आई उस समय श्री यशोदा के मुख से बड़ी बुढ़ी है तो यशोदा के मुख से आ बहुआ ऐसे बहु कह करके संबोधन कर दिया तो वो श्री यशोदा के जो वचन थे वो प्रसिद्ध हो गए और सारे ब्रज में श्री राधिका को सब लोग बधु कहने लगे तो बधु नाम श्री यशोदा जी का अत्यंत स्नेह में श्री राधिका को दिया गया है तो प्रेमास्त्र ब्रिज महीपति ब्रज के महीपति श्री ब्रजराज उनके प्रेम की पात्र हैं तन महिष्या श्री यशोदा की भी वे प्रेम पात्र के पात्र होकर के विराजमान हैं कैसे गोविंद बात गोविंद जैसे श्री यशोदा और नंद के परम परम प्यारे हैं ऐसे ही श्री राधिका गोविंद के समान ही श्री नंद यशोदा इन दोनों की परम प्यारी है मनसताम निधाम राधाम ऐसी श्री राधिका को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं पीतारूण छवि जिनकी स्वर्ण शरीर की छवि है अनंत जो अनंत बिजली के समान बिजली की आवाज जितनी है उससे भी अनंत आभा अनंत गुनिया आभा जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है प्रौढ़ चार मूर्ति श्री कृष्ण के प्रौढ़ अनुराग में के मद में जो विवल है परम सुंदर मूर्ति वाली हैं प्रेमास्पाम जो प्रेम की पात्र होकर के श्री नंदे और यशोदा इनकी प्रेम की पात्र होकर के विराजमान हैं गोविंदवन मनस निधाम राधाम और श्री राधिका के गोविंद के समान ही श्री राधिका से अत्यंत अत्यंत प्रेम करते हैं ताम निधाम राधाम उन श्री राधिका का में निधामी माने बार बार चिंतन करता हूं निर्धार का मतलब है कि मैं उनका बार बार निरुध्यासन करता हूं निरुध्यासन करते हैं किसी एक वस्तु में बार बार चित्त को लगाना उसका नाम है निर्ध्यासन अन्य वस्तुओं से चित्त को हटाना और निर्ध्यासन मतलब एक वस्तु का ही पुनः पुनः ध्यान करना उन श्री राधे का हम ध्यान करते हुए विराजमान है शिवप्रिया जी की जो अपूर्व अंग कांति उस अंग कांति को तो यहां पर प्रस्तुत किया बोलो श्री नावन बिहारी लाल की जय गौर हरि वो जय जय श्राधेश